परमार्थ प्रसंग दो सौ भागवत में सर्वनाश के कारण स्वरूप अधर्म की वंश परंपरा इस तरह से वर्णित है अधर्म की स्त्री है मिथ्या उनका दंभ नामक पुत्र व माया नाम की एक कन्या होती है वे परस्पर विवाह करते हैं और उनसे लोभ नाम का पुत्र और सठता नाम की एक कन्या होती है इनके सम्मिलन से क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न होते हैं कली उनका पुत्र और दुरुक्ति है कन्या कली दुरुक्ति के गर्भ से भीति नाम की कन्या और मृत्यु नामक पुत्र को पैदा करता है यातना और नरक उनकी ही संतान है दो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग की प्राप्ति का कारण स्वरूप धर्म का परिवार वर्ग भी कहा गया है इस तरह ये तेरह बहने धर्म की पत्नियां हैं श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा लज्जा और मूर्ति इनमें से श्रद्धा सत्य मैत्री प्रसाद दया अभय शांति सम तुष्टि हर्ष पुष्टि गर्व क्रिया योग उन्नति दर्प बुद्धि अर्थ मेधा स्मृति तितीक्षा मंगल और लज्जा विनय नाम के पुत्रों को प्रसव करती है और समस्त पुण्य के उत्पत्ति स्वरूप धर्म की सबसे छोटी स्त्री मूर्ति ईश्वरी शक्ति युक्त नर और नारायण ऋषि को जन्म देती है तीन सौ हृदय और मस्तिष्क में द्वंद्व उपस्थित होने पर हृदय की बात ही सुनो मस्तिष्क है बुद्धिवृत्ति ज्ञानेन्द्रीय का प्रधान केंद्र सब विषयों का ज्ञान लाभ करने की उपयुक्त मानसिक शक्ति हम उसी से पाते हैं हृदय है मर्म स्पर्शी समस्त भाव आवेग और अनुभूति का केंद्र मस्तिष्कवान लोग नाना विष शास्त्र विद्या और विज्ञान में पारदर्शी पंडित उपदेषता तीक्ष्ण बुद्धि कुशल तथा अनेक विषयों में दक्ष होते हैं हृदयवान लोग दया उदारता पर दुख में सहानुभूति सब जीवों पर प्रेम आदि सद्गुणों से भूषित होते हैं हृदय ही मनुष्य को सर्वोच्च भावों की प्रेरणा देता है और आत्मानुभूति के राज्य में ले जाता है जहाँ बुद्धि विचार आदि को अधिकार नहीं है विद्वान व्यक्ति स्वार्थी निष्ठुर और जघन्य प्रकृति का हो सकता है पर हृदयवान व्यक्ति प्राणांत दशा में भी उस स्वभाव को नहीं हो सकता तीन जितने तरह से हो सके हृदय वृत्ति का ही अनुशीलन करो हृदय ही प्रेम गंगा की गोमुखी है हृदय के भीतर से ही भगवत माड़ी सुनी जाती है हृदय गुफा में ही वे दर्शन देते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र ज्ञान या पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं किताब पढ़कर चरित्र गठन या मनुष्य की तैयारी नहीं होती पंडित मूर्ख ही पैदा होते हैं ग्रंथ नहीं ग्रंथी गाँठ बंधन ऐसा ठाकुर कहते थे